गधा और उदबिलो मैक्सिम गोर्की, सर्गेई शेरगेई अनुराग ट्रस्ट हिंदी रूपांतर नमिता आवरण एवं रेखांकन राम बाबू एक बार की बात है जंगल के बीचों बीच गलियारे में एक बहुत प्यारा नन्हा पेड़ था एक दिन एक गधा दौड़ता हुआ इस जंगली रास्ते पर आया लेकिन जब वो दूसरी ओर देख रहा था उसी समय पेड़ से टकरा गया और उसे इतनी तेज चोट लगी कि दिन में तारे नजर आने लगे गधे को बहुत गुस्सा आया वो नदी की ओर गया और बाहर से उद को जिसे वो पहले से जानता था पुकारने लगा मैं पूछता हूं उद क्या तुम जंगल की उस जगह को जानते हो जिसके बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है हाँ हाँ मैं जानता हूं तो तुम मेरा एक काम कर दो जाओ और उस पेड़ को गिरा दो तुम्हारे पास तो बहुत मुकीले दात है लेकिन तुम इस धरती पर किस लिए हो मेरा सिर उसे टकरा गया देखो यह घूमड़ जितना बड़ा सा है तुम्हारी नजरे कहां थी कहाँ थी मतलब मैं दूसरी ओर देख रहा था मेहरबानी करके जाओ और पेड़ को काट डालो मैं ऐसा नहीं कर सकता जंगली रास्ते में वो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मेरे रास्ते में आया मेरे लिए उसे काट डालो उद नहीं मैं नहीं काटूंगा यह क्या बात हुई क्या यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन है नहीं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा चाहे तुम कुछ भी कहो क्यों नहीं करोगे क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो तुम किसी झाड़ी से टकरा जाओगे तो तुम झाड़ी को उखाड़ देना अगर मैंने ऐसा भी कर दिया तो तुम किसी गड्ढे में गिर जाओगे और अपने टांगे तोड़वा लोगे मैं ऐसा क्यों करूंगा क्योंकि तुम एक गधे हो बिलाव ने कहा अब शकुर एक बार की बात है एक काली बिल्ली थी बिल्कुल काली जितनी वो हो सकती थी बिल्ली बहुत अच्छी सी काली थी एक दिन उसने एक चूहा पकड़ा और एक दिन मछली एक सुबह जब वो शिकार मारकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक कुत्ते के पिल्ले से हुई बिल्ली बिल्ली मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलो ठीक है बिल्ली सहमत हो गई एक से भले दो अच्छा पिल्ले ने कहा मुझे आगे आगे दौड़ने देना जिससे तुम मेरा रास्ता नहीं काट पाओगे और मेरे साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा आखिरकार तुम्हें बिल्ली हो, हो कि नहीं और वो भी एकदम काली और मैं तुम्हें अब मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी बिल्ली ने कहा क्यों पिल्ले ने पूछा एक चालाक से हारना कहीं बेहतर है बजाय इसके कि एक मूर्ख के साथ मिलकर कुछ पा लिया जाए तुम परम हो यह yes, स्पष्ट है मिलने का और वहां से चली गई छोटी मैक्सिम एकदम इंसानों की तरह होती है उनमें जो बड़े होते हैं वो एकदम उबाऊ नीरस और नाली के ठहरे पानी की तरह होते हैं उनके मुंह से निकला हर शत किताब से निकला हुआ होता है लेकिन जो युवा होते हैं वे अपने दिमाग से सोचते हैं एक बार की बात है एक छोटे गौरैया रहती थी और उसका नाम पुडीत था वह स्नान की खिड़की के ऊपर मोटे सन के एक बढ़िया गर्म घोंसले में रहती थी जो काई और दूसरे मुलायम सामानों से बनी थी उसने अभी तक उड़ने की कोशिश नहीं की थी लेकिन अपने छोटे से पंखों को फड़फड़ा फड़फड़ाती रहती थी और अपना सिर घोसले से बाहर निकालती रहती थी वह यह जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि बाहर की दुनिया कैसी है और क्या वह उसके लिए पर्याप्त अच्छी है क्यों बेटी तुम बाहर कैसे निकले माँ गौर ने उसे पूछा और पुडिक ने अपने पंख खिलाए फिर नीचे मैदान में झाँका और चीची करने लगे लगता है नीचे बहुत ही खुशनुमा ठंड है एकदम बढ़िया ठंड फिर पापा गौरैया उसके खाने के लिए कुछ कीड़े लेकर आए और डिंग हाँकने लगे मैं इस घर का मालिक हूँ मालिक हूँ और माँ गौरैया उसके समर्थन में चेचाने लगी जी मालिक जी मालिक लेकिन पुडिक कीड़े को निगलता जा रहा था और अपने आप से कह रहा था वे तुम्हें चबाने के लिए कीड़े दे देते हैं और इसके बारे में कुछ भी करने से रोकते हैं और उसने घोसले से बाहर सिर निकालकर चारों ओर देखना जारी रखा अरे बेटा सुनो उसकी माँ ने उसे चीची करते हुए कहा ध्यान रहे तुम बाहर मत गिर जाना छोड़ो भी मैं कैसे गिर सकता हूं पुड़ीक ने कहा तुम गिर जाओगे अगर और अगर वहां पहले से ही बिल्ली हुई तो वो तुम्हें निकल जाएगी उसके पिता ने शिकार पर जाने से पहले उसे समझाया और इस तरह दिन बीतते जा रहे थे लेकिन पुड़ी के पंख जल्द बढ़ ही नहीं रहे थे एक दिन अचानक तेज हवा चली ची ची ये क्या है पुड़ी जानना चाह रहा था यह हवा है माँ ने उसे बताया और यह तुम्हें घोसले से बाहर फेंक सकती है और फिर अफसोस तुम नीचे तुम बिल्ली के पास चले जाओगे पुड़ी को वह आवाज अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए उसने कहा पेड़ इस तरह झूम क्यों रहे हैं चलो उन्हें झूमने से रोकें फिर वहां कोई हवा नहीं रहेगी उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह काम नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था हर चीज के बारे में उसकी अपनी एक अलग समझ थी एक आदमी स्नान के पास से गुजरा उसके हाथ लटके हुए थे जरूर उसके पंख को बिल्ली ने खा लिया होगा पुडिग ने चीची करते हुए कहा केवल हड्डी ही बची है वह आदमी है उसके पंख नहीं होते उसकी माने का उनका यही काम है बिना पंखों के जीना वे अपने दो पैरों से फुदक सकते हैं समझे लेकिन क्यों क्योंकि अगर उनके पंख होते तो वे हमारे पीछे आते जैसे मैं और पापा कीड़ो के पीछे जाते हैं हम्मिक ने उपेक्षा से कहा हर किसी के पास पंख होने चाहिए जमीन पर रहने में उतना मजा कहा जितना हवा में रहने में है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि हर कोई उड़ सके इस तरह पुड़ीप को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ यह समझने के लिए वह अभी बहुत छोटा था कि अगर उसने अपनी माँ की बातें नहीं मानी तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है फिर वो घोसले के एकदम किनारे चला गया और चीची कर गाने लगा। जिसे उसने खुद बनाया था। फिर उसके पीछे पीछे माँ भी आ गई वो अपने पंख खो चुकी थी फिर भी बहुत खुश थी उसने पुड़ी के सिर पर हल्के से धपकी देते हुए कहा क्यों कैसी रही कैसी रही क्या एक बार में ही कोई हर चीज थोड़े सीख सकता है पुड़ीप ने कहा और बिल्ली मैदान में बैठी थी उसने माँ गौरैया के पंखों को अपने पंजे में उठाया उसे देखा और बड़े ही अफसोस के साथ म्याओ करने लगी म्याव करने लगी म्याऊ कितना प्यारा छोटा सा गौरैया एकदम बिल्ली जैसा म्याऊ तो अंत तो बढ़िया ही रहा अगर हम माँ गौरैया के पंखों के नष्ट होने की बात को छोड़ दें अनुराग ट्रस्ट